दिव्य भागवत छठा स्कंद बृहस्पति की सम्मति के अनुसार कार्य सम्पादन राजन उन श्रेष्ठ ऋषियों में अगस्त्य सबसे प्रमुख थे कृपालु होने के कारण अथवा होन हार्वस नहुष की यह खोटी बात सुनकर वैसा ही करने के लिए वे सहमत हो गए जब उन तत्तुदर्शी मुनियों ने शचि में आसक्त हुए उस नरेश की बात स्वीकार कर ली तब तो उसके हर्ष की सीमा नहीं रही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 वातापी नामक राक्षस उनका भक्ष बन चुका है एक बार वे समुद्र को भी पी गए थे पापी नहुस ने ऐसे अगस्त जी पर कोड़े से भी चोट पहुंचा दी इंद्राणी के चिंतन में अत्यंत व्याकुल उस नरेश के मुख से मुनियों के प्रति सर्प सर्प अर्थात चलो चलो यही शब्द बारंबार निकल रहे थे फिर तो अगस्त जी ने कुपित होकर नहुष को श्राप दे दिया कहा अरे नीच तू वन में में भयंकर शरीर वाला एक महान सर्प बन जा, इस में अनेक हजार वर्षों तक त्मा पुरुष प्रकट होंगे उनसे तेरी भेंट होगी तब उनके मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के पश्चात तुम तो मुक्त तो हो जाएगा व्यास जी कहते हैं इस प्रकार मुनिवर अगस्त जी के शाप दे देने पर राजा श्री नहुस ने उनकी स्तुति की तुरंत ही उसकी आकृति सर्प के समान बन गई और वह स्वर्ग से गिर पड़ा ददन्तर जी बड़ी शीघ्रता के साथ पर गए और उन्होंने वहां के सब समाचार विस्तार पूर्वक इंद्र को सुना दिए नहुस स्वर्ग से गिर गया इत्यादि बातें सुनकर देवराज के मन में प्रसन्नता छा गई राजन नहुस अब धरातल पर चला गया यह देखकर सभी देवता भी मुनियों सहित उसी मानसरोवर पर इंद्र के पास गए और देवताओं को आश्वासन देकर उन्होंने इंद्र को स्वर्ग में ले आने की व्यवस्था की उनके द्वारा बड़े सम्मान के साथ इंद्र स्वर्ग में लौट आए इसके बाद देवताओं और मुनियों ने उन्हें आसन पर विराजित कर मंगल अभिषेक किया इंद्र भी अब अपने आसन के अधिकारी बनकर शचि के साथ स्वर्ग में विराजने लगे यार जी कहते हैं राजन इस प्रकार इंद्र को अत्यंत भयंकर कष्ट सहने पड़े हैं भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से इंद्र पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हुए राजन वृद्धास के वध से संबंध रखने वाली ये सारी कथाएं मैं तुम्हें सुना चुका तुमने जिस विषय में प्रश्न किया है यह कथा बड़ी ही विलक्षण है जो जैसा कर्म करता है उसके सामने वैसे ही फल आते हैं क्योंकि अपने किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य है इसे कोई टाल नहीं सकता